सावन महात्म्य तयविशोध्याय कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन ईश्वरवाचन कृष्णाष्टम चंद्रे निशी थे देव क्यति जनकृष्ण योगे वसुदेवत ईश्वर बोले हे कुमार श्रावण मास में पक्ष की अष्टमी को वृक्ष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया था भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्र कृष्ण अष्टमी समझना चाहिए सिंहराशि गये कर्तव्य सुमहोत्सव सप्तम्याम लघु मुक्या दंत धावन पूर्वक उपवास सेपेन्द्रोजतेन्द्रियवल नोपवासिन कृष्ण जन्म दिन नये सप्तजन्म कृत पापा मुच्तेनात्रशय सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए सप्तमी के दिन अल्प आहार करें इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रीय होकर रात में शयन करे जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह सात जन्मों में किए गए पाप से मुक्त हो जाता है इसमें संदेह नहीं है पापेभ्यो यस्तु उपस्तु पापेस्तुवासिवभोग विवर्जित तस्थम तिे स्नावा नद्याद विमे जलेश शोभन कुसुतिगृह नावर्णीसुवासोभ शोभि कलशफल पुष्पीपावी चंदना गुरुित हरिवंश से चरित गोकुलम त्र लेखेत युक्त वादि निनंद नृत्य गीता आदि मंगलहीन पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्वल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर शुचिका गृह बनाना चाहिए जो अनेक वर्ण के वस्त्रों कलशों फलों पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल गोकुलीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें षष्ठ्याधिष्ठिता तमध्ये प्रतिमा भरे कांचमयी तुवाम पर्यंके वाथिमणिमयी वापी वर्णकैर्लिख्यता था सर्वक्षण सम्पन्ना पर्यंकेकूतान्म्चकोपरि सप्तम बात हरि उस गृह के मध्य में सखी देवी की प्रतिमा सहित चांदी सुवर्णचांदी ताम्रकीतल मिट्टी का अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें वहां आठ शल्य वाले पर्यंक पनंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से सम्पन्न प्रसूतावस्था वाली देवकी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यंक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें यशोदाम तत्च एक प्रदेश शुति का मरान वसुदेव चरमाधरम स्थित उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे साथ ही हाथ जोड़े हुए देवताओं यक्षों विद्याधरो तथा अन्य देवजोनियों को भी लिखे और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वसुदेव को भी लिखे कश्यपो वसुदेवय आदिश्चै शेषो बलौ यशोदापी अदिशाभुव नंद प्रजापतिग चतुर्मुख गोप्यसर्वा गोपाश्चा दिवस कालदेवीसूम निुक्तास्तेन चाशुरा गोधे नुकुंजराश्वास्त दान वृपाणय लेखनीयाश तत्र कालयोजनाचित्चरित हरीना लेखेत्वा न पूज्ये भक्ति तत्पर उपचारे षोरसदेव कट तमंत्रत इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वतदेव जी अदिति स्वरूपा देवगी शेष नाग के अवतार बलराम अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यथोदा दक्ष प्रजापति के अवतार नंद ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण काल नेमी स्वरूपकंश कुछ कंस के द्वारा व्रज में भेजे गए दृषासुर वस्त्रासुर गुलियापीर केसी आदि असुर हाथों में शस्त्र लिए हुए धानों तथा यमुना दह में स्थित कालीय नाग इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अन्य लीलाएं की है उन्हें भी अंकित करके भक्तिपरायण होकर प्रयत्नपूर्वक सोलहों उपचारों से देव इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए गजद्भि किन्नराद्य सततपरी वेणुवीणा निनादृंगारदर्श दूर्वादी कलशकर किन्नर सव्यमान पर्यक सुसनस्था मुदितर मुखी पुत्रिणी सम्यस्ती देवी दिव्य मताजयसुतुता देवकी कांतुक्ता वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है हाथों में भिंगारी दर्पण दुर्वा दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है जो अत्यंत प्रसन्न मुख्यमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभामान है वे देवताओं की माता तथा विजय सुत्सुता देवी देव की अपने पति वसुदेव से ही सुशोभित हो रही है प्रणवादी नमोन पृथकनातन कुछ सर्व पुत्या वसुदेवुदेव बलदेवस्थ नशोदाया पृथक पृथक तत्पश्चात विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए के आदि में प्रणव तथा अंत में नम से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देव की वसुदेव वासुदेव बलदेव नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए चंद्रोदा अर्घम दत्म स्मरण क्षेर उदाहरण सम्भूत अ त्रिगोत्रुद्भव नमस्ते रोहिणी कांत अर्घ हम न प्रतिगृह तत्पश्चात चंद्रमा के उदय होने पर श्रीहरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान इस प्रकार कहे हे हे चीर सागर से करिगोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है हे रोहिणी कांत मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए देव्या वसुदेव च नंदम च यशोदया रोहिण्या चु रिनाश संपू्य विधिवेह प्राप्त सुदुर्लभम एकादशी कोटि संख्या तुल्या कृष्णाष्टमी तथा देवकी के साथ वसुदेव नंद के साथ यशोदा रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्रीकृष्ण के साथ बलराम की विधवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है कृष्णाष्टमी का व्रत एक करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है तभाते नो यथा ये तथा कार्यो भगवत महोत्सव ब्राह्मणा भोजे भक्या सद्याद्वै गोधनादीक यद्युष्टतम त्र कृष्ण मे प्रियता नमस्ते वास्देवाय गोब्राह्मण हिताय शिवंचास्तु ततो शांतिरस्त शिव चास्तुक्ने इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन हुआ था तदनंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गौ आदि प्रदान करना चाहिए उस समय यह कहना चाहिए श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है शांति हो कल्याण हो ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए तत्पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए एवं यकुर्ते देव्या कृष्णस्य च महोत्सव प्रतिवर्षम विधान ला फल आरोग्य मतुल भवे धर्म मति वैकुंठमा इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव करता है वह यथोक्त तो फल प्राप्त करता है उसे पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के अंतर वैकुंठ लोक को जाता है उद्यापनम उद्यापनमसो व्ये पुण्येन्धि विधिपूर्वक पूर्वेद्युरेकता सपे विष्णु स्वरण सजे रात संपाद्य ब्राह्मणे स्वस्ति वाचे आचार्य वरियो ऋद्विजस्व पूजय हे सनत्कुमार अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शहन करें इसके बाद काल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वरण करके ऋत्विजों की पूजा करें पले न तदर्धे न तदर्धार्धे न पुनः प्रतिमा कार्येत पश्चात विभर्जिता मंडपे मंडले देवान ब्रह्माद्या स्थापय बुध तदनंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वित्त साठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बढ़वाए और उसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें त्र संस्थापियेत कुंभ मेह तस्ोपरि नशे पात्र राजक्षा गोविंदत बुध उपचार्योड मंत्रे वैदिकतांत्रिक इसके बाद वहां तांबे या मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से उसे आच्छादित करके बुद्धिमान मनुष्य सोलह उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा पूजन करें तथोघ्यम हरे देंवकीकी सहिताय चंखे कृत् जलम शुद्धम स पुष्प फल चंदन जानुभ्याम अवनिम गारी केल फलात जातकंस पदार्थारोनाय चौरवाण विनाशा दैत्याय गृहार मैं दत्तम देव क्या सहित तो हरे तदनंतर शंख में पुष्प फल चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्रीकृष्ण को अर्घ प्रदान करें कंस के वध के लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है हे हरे मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप देवकी सहित ग्रहण करें चंदाजार्घम तथो दया पूर्वोक्त विधिहीन नमस्तुभ्यम जगन्नाथ देवकीय प्रभो वसुदेवात्मजान्तर प्राही मं भव बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ प्रदान करें पुनः भगवान से प्रार्थना करें हे जगन्नाथ हे देव की पुत्र हे प्रभो हे वसुदेव पुत्र हे अनंत आपको नमस्कार है भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए इतम संप्रार्थ देवे सम्रात्र जागरण हम चरेत प्रत्युषे विमले स्ना पूजय्वाजनाजनम पायसेन लाब्जैश मूलमंत्रे भक्ति अष्टोत्श् तत पुषसुक्त मंत्रेणेदम विष्णुते जुहियाताहुति होमशेषम सूर्णातिरअसम आचार्यं पूजय पश्चात भूषणाच्छादना इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन कर खीर तिल और खुद से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आठ आहुति देकर पुरुष सुप्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णु विचक्र में इस मंत्र से केवल खृद की आहुतियाँ देनी चाहिए पुनः पूर्णाहुति देकर तथा होम से संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए गामे काम कपिलाम कपला दध्यात संपूर्ण हेतवे च हेतव पयस्विनीशीला तथा स्वर्ण सिंह रौप्यपुरा काशदोहनिकायुता मुक्ता पुच्छाम तामृष्ठि शर्ण घंटा कपिलाया समन्वता वस्त्राचन्दिढ़ोरण्ञ्यादी तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने के सिंह चांदी के खूर काश्य की दोहनी मोती की पूछ ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है तथा दक्षिणाम चार ब्राह्मणा भोजयत् पश्चात अष्टौ दक्षिणा कलशान जल संपूर्णा दाभ्या भंजित सह तदर ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करे इसके बाद आठ ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें भी दक्षिणा दें पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करे और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें एवं कृते ब्रह्मपुत्र व्रतोद्यापन करमि निष्पापस्नाद जायते विवधोत्तम पुत्रपौत्र समयुक्त धन धान्य सबन्वित भुक्त भोगांश्चि कालम अन्ते वैकुंठमाया ये ब्रह्मपुत्र इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है तीसरे स्कंद पुराणे स्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म कृष्ण जन्माष्टमी व्रतकथनम नाम तयोवशोंध्याय